शिवपुराण कोटि रुद्र संता विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंच की महत्ता का प्रतिपादन सूर्य कहते हैं मनोवरों अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा बताऊंगा जो हम महापातकों का भी नाश करने वाला है तुम लोग सुनो इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म स्वरूप है अपने कैवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई सद्वितीय ऐचतः इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है फिर वे ही परमात्मा सुगुण रूप से प्रकट हो शिव कहलाते हैं वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की मनुवरों उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा प्रकृति और पुरुष प्रभो शिव तपस्या के लिए तो कोई स्थान है नहीं फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपके आज्ञा के अनुसार तप करें तब निर्गुण शिव ने तेज के सार्भुत पांच को लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया जो उनका अपना ही स्वरूप था वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया तब पुरुष श्रीहरि ने उस नगर में स्थित हो शिष्ट की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोले बोल उठे यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मड़ी गिर गई जहां वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया जब पूर्वोक्त जलराशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था तदनंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरम्भ की ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में चौदह भुवन बनाए ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने पचास करोड़ योजन का बताया है फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे यह सोचकर उन्होंने मुक्तदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याण दायिनी बंधन का नाश करने वाली ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है अतः मुझे परम प्रिय है जहाँ स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की है अतः मेरे अंशभूत हरे तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुर को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्यलोक के जगत में छोड़ दिया ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है तब भी निश्चय ही इस काशी पुरी का नाश नहीं होता उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है वह महापाच की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है मुनीश्वरों अन्य मोक्षदायक धामों में सारुप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है केवल इस काशी में ही जीवों को सायुध्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है जिनकी कहीं भी गति नहीं है उनके लिए वाराणसी पूरी ही गति है महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है यहाँ समस्त अमर भी मरण की इच्छा करते हैं फिर दूसरों की तो बात ही क्या है यह शंकर के प्रिय नगरी काशी सदाज भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं उन्होंने बारम्बार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा रुद्र बोले विश्वनाथ महेश्वर मैं आपका ही हूँ इसमें संशय नहीं है सांब महादेव मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए जगतपते हित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए जगन्नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें सूर्य कहते हैं तदनंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए ही प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा अभिमुख बोले कालरूपी रोग के सुंदर औसत देवाधे देव महादेव आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय है देव काचीपुरी को आप अपने राजधानी स्वीकार करें मैं अत्यंत सुख की प्राप्ति के लिए जहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक है दूसरा कोई नहीं अतः आप परोपकार के लिए उमा से ही सदा यहाँ विराजमान रहें सदा शिव आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें सूर्य कहते हैं ब्राह्मणों जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई